गीता तत्वितन सन्तावनवा प्रवचन अवतार मीमांसा दो गीताध्याय चार श्लोक सात से आठ एक सौ चौदह अवतार का प्रयोजन यदा यदा धर्म सेर्भव भारत अभ्युत्थनम से तदात्म सृजाम्य हम परत्रणा साधूना विनाशा च दुष्कृता धर्म संस्थापनाथा संभवा बे जुगे युगे हे अर्जुन जब जब धर्म का क्षय होता है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ साधुओं की रक्षा के लिए पापकर्मियों के विनाश के लिए और इस प्रकार धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतीर्ण होता हूँ ईश्वर कब और क्यों जन्म लेते हैं उसका उत्तर हमें इन दो श्लोकों में प्राप्त होता है ईश्वर जब अपने को आविर्भूत करते हैं जब धर्म दब जाता है और अधर्म बढ़ जाता है वे अपने को इसलिए प्रकट करते हैं जिससे सत प्रवृत्ति संपन्न लोगों की रक्षा हो तथा दुष्प्रवृत्ति में लगे लोगों का दमन और इस प्रकार समाज जीवन में धर्म की मर्यादा स्थापित हो एक सौ पंद्रह धर्म तत्व की मीमांसा यह धर्म क्या है जिसकी रक्षा के लिए ईश्वर को इतनी चिंता है गीता में धर्म शब्द पहले भी आ चुका है पर इस धर्म अर्थ, अर्थ में नहीं जो यहाँ पर अभिप्रेत है गीता का प्रारंभ ही धर्म शब्द से होता है कहा गया है धर्म क्षेत्रे अर्थात कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है वहाँ धर्म का तात्पर्य दान यज्ञ तप आदि कर्मों से है इसके बाद धर्म शब्द प्रथम अध्याय के चालीसवें श्लोक में आता है धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम पर यहाँ पर वह कुल धर्म के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तीसरी बार उसका उपयोग द्वितीय अध्याय के सातवें श्लोक में हुआ है जहाँ कहा है धर्म सम्मूढ़ चेता पर यहाँ पर उसका अर्थ कर्तव्य लिया जाता है इसके बाद उसका उपयोग दूसरे ही अध्याय के इकतीसवें धर्म्यात एवं तैतीसवें धर्म्यम श्लोकों में हुआ है पर इन दोनों ही स्थानों पर धर्म शब्द का प्रयोग पांडवों के लिए युद्ध का औचित्य बताने हेतु हुआ है जो युद्ध हम पर अन्यायपूर्वक थोपा जाए उसको स्वीकार करना हमारे लिए धर्म होगा उक्त दोनों ही स्थानों पर धर्म शब्द युद्ध या संग्राम का ही विशेषण है फिर आगे चालीसवें श्लोक में धर्म का प्रयोग करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं स्वल्पमप्य धर्म से त्रायतो महत्वभयात यहाँ पर धर्म शब्द को स्वधर्म के अर्थ में देखा गया है किंतु आलोच्य श्लोक में धर्म शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है उसके दायरे में उपर्युक्त सभी अर्थ आते हुए भी उसमें विलक्षणता है यह धर्म दान यज्ञ तब भी है साथ ही उनसे और भी कुछ अधिक वह कुल धर्म कर्तव्य बोध उचित कर्म स्वधर्म आदि होता हुआ भी उनसे आगे गया हुआ है अंग्रेजी में हम धर्म शब्द के लिए रिलीजन शब्द का प्रयोग करते हैं पर यदि थोड़ी गहराई से देखा जाए तो हम पाएंगे कि धर्म कहने से जिन भाव का बोध होता है वह रिलीजन के द्वारा नहीं होता धर्म शब्द का अर्थ महाभारत में बड़े सुंदर रूप में व्यक्त हुआ है युधिष्ठिर ने सर सैयासाई भीष्म पितामह से कई प्रश्न किए जिनमें एक यह भी था कि धर्म किसे कहते हैं उत्तर में पितामह ने कहा शांति पर्व एक प्रभवाूता धर्मचन कृत यभसंयुक्त स धर्म निश्चय धारणाधर्मी महुधर्मेण विधृता प्रजा यारणसंयुक्त स धर्म कृतम् निश्चय हिंसा धर्मचंतृक्त धर्म इत निश्चय प्राणियों के अभ्युदय और कल्याण के लिए ही धर्म का प्रवचन किया गया है अतः जो इस उद्देश्य से युक्त हो अर्थात जिससे अभ्युदय और निश्च्रिय सिद्ध होते हों वही धर्म है ऐसा शास्त्रवेदताओं का निश्चय है धर्म का नाम धर्म इसलिए पड़ा है कि वह सबको धारण करता है अधोगति में जाने से बचाता है और जीवन की रक्षा करता है